ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय खंडिका का मूल का विचार हो गया था भाष्य का विचार भी प्रारंभ हुआ था येष ब्रह्म एश इंद्र इत्यादि जो वाक्य है यह शोधितमर्थ के एकत्व का ज्ञापन कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि शोधित जो तमर्थ कहो या प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ कहो वही तो आत्मा है और वह आत्मा सजातीय भेद रहित है विजातीय भेद से भी रहित है और स्वगत भेद से भी रहित है इसे उपनिषद के उपक्रम वाक्य ने बताया था आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक वस्तु बताई गई है और यह जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो यहाँ पर आत्मा बताया जा रहा है अन्य उपनिषद में इसे ही ब्रह्म कहा गया है इसलिए प्रज्ञान पदार्थ जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है वह ब्रह्म है इसे प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के द्वारा बताया गया प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्यस्थ ब्रह्म पद का अर्थ है निर्विशेष चेतन और इस कंडिका के उपक्रम में जो वाक्य आया येश ब्रह्म यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है वह समि सूक्ष्म अभिमानी चैतन्य का परामर्शक है वो हिरण्यगर्भ है और इस हिरण्यगर्भ में भी ज्ञात्मत्व होने से प्रज्ञान जो है हिरण्यगर्भ है का मतलब हिरण्यगर्भ से अनन्य है समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य और वेष्टि उपाधिक चैतन्य अलग अलग नहीं एक है इस प्रकार जो एष शब्द से ग्राह्य आत्मजिज्ञासु का शोधित आत्मजिज्ञासु के लिए अहम अर्थ है प्रज्ञान जिसको कहा जाएगा वह प्रज्ञान और समष्टि सूक्ष्म उपहित चैतन्य रूप ये अलग अलग नहीं एक है इसलिए येश ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो प्रज्ञान पदार्थ तथा हिरण्यगर्भ गर्भ यानी समि शरीर उपहित चैतन्य दोनों का अनन्याव इसे स्पष्ट करने के लिए येश इंद्र यह वाक्य है इस वाक्य में भी ये शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ और ये हिरण्यगर्भ ही इंद्र है येष इंद्र इस वाक्यस्थ इंद्र शब्द के अर्थ के विषय में चर्चा भाष्य में हो रही है या वो चलना था ब्रह्म अपरम यहां पर जो अपरम इत्यादि ये प्रतिग्रहण ग्रहण है इसकी अवतरण टीका को देखना था हम हम लोगों को तो टीका के अपरम इत्यादि इस टीका के अवतरण इस प्रतीक के अवतरण रूप टीका को देखिए कि इति मुख्य ब्रह्मतायाः वक्षमानत्वात् प्रजानम ब्रह्मी मुख्यब्रह्मता वक्ष्यमा मूर्धद्दरा अविष्ट अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रग्यात्मा शब्द तत्र तत्र उत अपरम उच्यते तो ये कहते हैं जो प्रथम वाक्य है इसमें जो द्वितीय पद हैं ब्रह्मपद इसे इस परामृष्ट शोधितम के साथ परमेश्वर का अभेद बताया बताने वाला इस वाक्य को माना जाए यानि ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर किया जाए या ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म किया जाए ये संशय होने पर टीकाकार कह रहे हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म इति यानी प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो महावाक्य आ है इसी कंडिका के अंत में इस वाक्य में मुख्य ब्रह्मताया है वक्षमान तो मुख्य ब्रह्मता है परमेश्वर रूपता यानी निर्विशेष ब्रह्म रूपता और उसे आगे कहा जाएगा वक्ष मानवाद का अर्थ है तो आगे कहा जाएगा इसलिए यह मूर्धद्वारा अन्प्रविष्ट समि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण तत्र तत्र प्रज्ञात्मा ब्रह्म अच्छे इसमें इह शब्द से लेना ब्रह्म एजो इस का उपक्रम वाक्य है इस उपक्रम वाक्य में जो ब्रह्म पद है इससे अपर ब्रह्म का ग्रहण करना उचित है तो ये येश ब्रह्म इस वाक्यस्त ब्रह्म शब्द अपर ब्रह्म को बताएगा इसलिए कहा कि अपरम ब्रह्म उच्ते इत्याह। और बीच में जो टीका है वह अपर ब्रह्म ही क्यों ग्रहण किया जाएगा इसका उपादन करने वाला ग्रंथ है टीका ग्रंथ तो ये कहते हैं कि मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम पूर्व में मूर्धा के द्वारा अनुप्रवेश बताया गया है इस शरीर में एक चैतन्य का अप्रह्म का और किस ब्रह्म का मूर्धा द्वारा अनुप्रवेश बताया गया है जिसने शरीर को बनाया उस ब्रह्म का तो शरीर यानी स्थूल शरीर और स्थूल शरीर को बनाने वाला ब्रह्म है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ जो दो प्रकार का कार्य है ना सूक्ष्म कार्य और स्थूल कार्य तो सूक्ष्म कार्य की रचना करने वाला ब्रह्म तो है कारण ब्रह्म परमेश्वर और सूक्ष्म कार्य को बनाने के बाद अपत पंचमाभूत रूपी जो रुआ मटेरियल है कच्चा माल है स्थूल जगत बनाने के लिए वह भगवान समर्पित कर देते हैं परमेश्वर अपने प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ गर्भ को ये कहते हैं कि मेरे पास तो ये भी नहीं था अपंचकृत पंचमाभूत भी बनाते समय परमेश्वर के पास कोई रॉ मटेरियल था क्या कुछ नहीं था उन्होंने अपने संकल्प से ही अपंचकृत पंच महाभूतों का निर्माण किया है तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश सम्भूत इत्यादि श्रुति बताती है और पंच महाभूतों को बनाया उस पंच सूक्ष्म महाभूतों से समष्टि सूक्ष्म शरीर भी बनाया और फिर उसमें अभिव्यक्त तो हुआ जो चैतन्य है वो हिरण्य गर्भ कहलाया समष्टि सूक्ष्म अभिमानी जो चैतन्य उसे हिरण्यगर्भ गर्भ कहते हैं इस प्रकार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमान का विषय और उसके उत्पन्न होते ही माना गया हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ अपर ब्रह्मा और उनको कहा कि ये सूक्ष्म पंचभूत है से तुम स्थूल जगत की रचना करो और फिर अपंचीकृत पंच महाभूतों के पंचीकरण प्रक्रिया से पहले स्थूल पंच महाद्भूत बनाए और इन पंच महाभूतों के ही सार अंश को कहा जाता है भूत सूक्ष्म वो है स्थूल शरीर का उपादान कारण तो स्थूल शरीर के कारण रूप भूत सूक्ष्म को स्थूल भूतों से ही हिरण्य ने बनाया और फिर उन सूक्ष्म प्रत्येक जीव का भूत सूक्ष्म अलग अलग है जैसे वेष्टी सूक्ष्म शरीर अलग अलग है और उन भूत से स्थूल शरीर का निर्माण भी हिरण्यगर्भ ने किया और फिर हिरण्यगर्भ के प्रतिनिधि के रूप में प्रपद द्वारा प्रवेश प्राण ने किया और हिरण्यगर्भ ने विचार किया कि मैं भी इस शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं तो प्रपद द्वारा प्रविष्ट न हो करके मूर्धा का विदारण करके प्रवेश हिरण्यगर्भ ने किया ये सब बात पहले बताई गई है प्रथम अध्याय में हिरण्य गर्भ ने यहां पर टीकाकार कर रहा है जिसने जिसने शरीर बनाया वह तो यह पर भी हिरण्य गर्भ द्वारा प्रविष्ट होगा यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर का ही जो एक अंश है जिसे प्रधान ज्ञान शक्ति कहा जाता है बुद्धि और उस बुद्धि उपाधिक चैतन्य को त्व पदार्थ कहते हैं वेष्टि बुद्धि उपाधिक चैतन्य का प्रवेश वो होगा यानी लोकपाल हुए और लोकपालों के साथ साथ भोक्ताओं का प्रवेश बताया जा रहा शरीर तो अभी वैसा बन गया खाली मकान जैसे बन गया उसमें भोक्ता का प्रवेश दिखाना है ना न रूप से प्रवेश है वो आत्मा कौन है भोक्ता रूप आत्मा और फिर उस भोक्ता के साथ जुड़ा हुआ है उसका लक्षार्थ भी तो अकेला जो लक्षार्थ है परमेश्वर वह व्यापक होने से उसका प्रवेश नहीं माना जाएगा प्रवेश माना जाएगा वेष्टि बुद्धि अभिमानी चैतन्य का और वो वेष्टि बुद्धि में अनुसूत समष्टि बुद्धि भी होने के कारण प्रवेश हो रहा है वेष्टि बुद्धि का उसमें उसी के साथ अनुप्रविष्ट अनुसूत समष्टि बुद्धि उपाधिक हिरण्य गर्भ भी प्रविष्ट हुआ ऐसा माना जा रहा है इस दृष्टि से पहले जो आया है उसमें क्या आया था भाष्य में ह्वर हाँ? हाँ? तो हाँ? तो है जैसे ईश्वर तो जीव को भी कहा जाता है ईश्वर परमेश्वर क्या नाम हिरण्यगर्भ को भी कहा जाता है ईश्वर का अर्थ है समर्थ स्वामी तो जिसने शरीर को स्थूल शरीर को बनाया उसका प्रवेश तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्य श्रुति है ना तो शरीर को बनाने वाला हिरण्यगर्भ है वो भी ईश्वर कहलाएगा हिरण्यगर्भ में भी ईश्वर अनुसूत है कार्य में कारण का अन्वय होता है ना इसलिए हिरण्य गर्भ में ईश्वर की जो उपाधि है माया वो भी अन्वित है और एक माया से अतिरिक्त समष्टि बुद्धि रूप उपाधि भी है इसलिए समष्टि माया के साथ समष्टि बुद्धि रूप उपाधि युक्त होकर के ईश्वर कहो वो ईश्वर का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ गर्भ हिरण्यगर्भ गर्भ निकलेगा ना अर्थ जब बुद्धि रूप उपाधि को भी लेंगे तो और उसने प्रवेश किया क्योंकि सूक्ष्म कार्य को बनाने के बाद हिरण्यगर्भ को बनाने के बाद ईश्वर क्या करते हैं ये जगत रचना से ऊपरत हो जाता है हिरण्यगर्भ को ये कार्य सौंप करके नहीं तो परा देवता के लिए छांद में भी कहा गया है ये इमा देवता अन जीवनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवानी तो वहां अन जीवनात्मना से लिया जाता है हिरण्यगर्भ को और अर्थ में तृतीया है और अनेन जीवनात्मना आत्मना का अर्थ निकलेगा हिरण्य रूपेण और इस हिरण्य रूप से क्या किया प्रवेश करके स्थूल जगत को बनाया स्थूल जगत को बना करके हिरण्य गर्भ में प्रवेश यानी पहले सूक्ष्म भूतों में प्रवेश किया हिरण्यगर्भ रूप से और फिर हिरण्यगर्भ ने हिरण्य यानी ईश्वर ने हिरण्यगर्भ रूप धारण करके नाम रूप का व्याकरण किया ये जीवन आत्मना का अन्वय व्याकरण के साथ करिए और व्याकरण है स्थूल सृष्टि तो स्थूल सृष्टि को हिरण्यगर्भ ने बनाया हुआ इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा मूर्धा द्वारा मूर्धा द्वारा अनुप्रविष्टम तो इन येश ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से लेना है जिसने मूर्धा मूर्धा का विदारण करके मूर्ध द्वारा प्रवेश किया वो कौन है तो उसका नाम भी बताया कि समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ तो उसे कहा जाता है प्रवेश करने वाले को समि लिंग शरीर अभिमानी इस नाम से भी कहा गया है हिरण्य गर्भ ये भी नाम बताया गया है प्राण यानि सूत्रात्मा इस नाम से भी उसे कहा गया है प्रज्ञात्मा नाम से भी कहा गया है इसलिए कहा कि समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्द ही आदि शब्द से और भी हिरण्यगर्भ के वाचक शब्द लेना और इन नामों से तत्र तत्र, तत्र यानि तत्र तत्र श्रुति वाक्यशु ऐसा तत्र तत्र ये सर्वनाम नाम है श्रुतियों का परामर्शक तत्र तत्र, तत्र, तत्र यानि अलग अलग प्रकरण में हिरण्यगर्भ की चर्चा कहीं समि सूक्ष्म शरीर अभिमानी इस नाम से हुई कहीं हिरण्यगर्भ नाम से हुई कहीं प्राण नाम से हुई कहीं सूत्रात्मा नाम से हुई कहीं आपके प्रज्ञात्मा नाम से हुई तो इन नामों से जिसे उपनिषदों में अलग अलग प्रकरणों में कहा गया है इसलिए कहा तत्र तत्र उक्तम वो कौन अपरम ब्रह्म उच्च थे इस अपर ब्रह्म को यहां पर कहा जा रहा है ये ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म को नहीं हाँ हाँ तो आत्मबोधार्थ में ये आत्मा का बोध वामदेव ऋषि ने जिस आत्मा को जाना उसी आत्मा का बोध कराने के लिए तो बताया जा रहा है कि वह आत्मा सजातीय भेद रहित है ये दिखाना है तो येश शब्द से तो येश ब्रह्म में लिया गया शोधित तो तुमर्थ को यानी प्रज्ञान पदार्थ को अरे प्रज्ञान पदार्थ ही सब उपाधि में अनुसूत है ये दिखाने से उसमें सर्वात्मत्व सिद्ध होने से सजातीय भेद का व्यावर्तन हो जाएगा इसलिए अंतिम में तो आएगा यही अर्थ की शोधित तोमर्थ केवल एक वेष्टी शरीर में मात्र समाया हुआ नहीं है वही सब शरीरों में है इसलिए सब शरीरों में एक आत्मा है ये दिखाने के लिए यहां पर भी बताया गया है ये ब्रह्म येष इंद्र इत्यादि वाक्य आया है तो सब शरीरों में कहने से आएंगे दो शरीर दो प्रकार के होते हैं एक सूक्ष्म शरीर एक कार स्थल शरीर तो सूक्ष्म शरीर में भी वही है इसे दिखाने के लिए एक एक सूक्ष्म शरीर को गिनने की अपेक्षा ये बताया जा रहा है कि समष्टि सूक्ष्म शरीर में अनुसूत चैतन्य यह प्रज्ञान पदार्थ ही है जिसका ये न वापस से लेकर के इस अध्याय के द्वितीय कंडिका तक के ग्रंथ से शोधन हुआ वो तुम पदार्थ शोधन हुआ न शोधित तोमर्थ का ही हिरण्य गर्भा में अन्वय बताया जा रहा है नहीं तो पुनरुक्ति नामक दोष होगा यहां पर भी ये ब्रह्म से ब्रह्म शब्द से परब्रह्म ब्रह्म को ही लेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को लेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा इसलिए यहां पर उद्देश्य है कि शोधित तो तोमर्थ में सजातीय भेद का निराकरण द्वारा ब्रह्म रूपता बताना यानी प्रज्ञानम ब्रह्म में मुख्य अभेद दिखाना है शोधित तो तोमर्थ का और ब्रह्म पदार्थ का निर्विशेष ब्रह्म का उसके उपयोगी ये दिखाना पड़ेगा ब्रह्म को तो हम सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद रहित तो मान लेते हैं लेकिन तमर्थ को सजातीय विजातीय सजातीय भेद रहित तो मानना कठिन हो जाता है उसे तोमर्थ को हम मान लेते हैं एक शरीर में मात्र परिचिन्न और बाकी शरीरों में अलग अलग आत्मा मान लेते हैं और ये भ्रांति केवल सामान्य जीव को मात्र नहीं है बड़े बड़े विचारकों को भी है सांख्यों तक के लिए वैशेषिकों से लेकर के प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा मानते हैं इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए ब्रह्म पदार्थ के साथ प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म पदार्थ के साथ निर्विशेष ब्रह्म के साथ प्रज्ञान का अभेद सिद्ध तब हो पाएगा जब ब्रह्म जैसा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है ऐसा प्रज्ञान पदार्थ भी सजातीय भेद रहित हो विजातीय भेद रहित हो स्वगत भेद रहित हो तो माना जाएगा कि दोनों अलग अलग नहीं एक है इस दृष्टि से सब शरीरों में अलग अलग आत्मा यदि स्वीकार करेंगे वेष्टि आत्मा वेष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य और समष्टि सूक्ष्म शेरी, शरीर अभिमानी चैतन्य को यदि अलग अलग मानेंगे तो सजातीय भेद होगा दो चेतन हो जाएंगे इसलिए दिखा जा रहा है कि उपाधि अलग अलग होने पर भी चैतन्य उपहित एक है और उसी को यहां पर ब्रह्म शब्द से लेना है इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि इह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्द तत्र तत्र उक्तम अपरम ब्रह्म उच्चते आह इसी अभिप्राय से मूल कंडिकास्थ प्रथम ब्रह्म पद का अर्थ करते समय विशेषण जोड़ दिया अपरम भाष्यकार भगवान ने इस कंडिका में दो ब्रह्म शब्द आये हैं ना एक तो ये ब्रह्म यहां पर और एक प्रज्ञानम ब्रह्म में तो इन दो ब्रह्म शब्द के अर्थ यदि प्रज्ञानम ब्रह्म में अंतिम ब्रह्म पद का अर्थ तो स्पष्ट है निर्विशेष ब्रह्म और यहां पर ये ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म करना पर ब्रह्म नहीं करना ये यहां पर बता रहा है उससे क्या होगा पुनरुक्ति नहीं होगी और प्रज्ञान पदार्थ में सजातीय भेद का व्यावर्तन भी होगा और ये सजातीय भेद रहित प्रज्ञान पदार्थ हैं इसे दिखाया जा रहा है ये ब्रह्म से लेकर के येते सर्वे देवा ये जो मूल में आया है ना वाक्य वहां तक के ग्रंथ से का मतलब जो मूल मूलकंडिका में प्रथम पंक्ति है ये थे सर्वे देवा यहां तक ईमानी को छोड़ करके इसमें कुल मिलकर के कितने वाक्य आए हैं चार वाक्य इन चार वाक्यों के द्वारा ये बताया गया कि प्रज्ञान पदार्थ एक ही है उपाधि अलग अलग है लेकिन प्रज्ञान एक है प्रज्ञान का मतलब आत्मा और उपाधि और ये ये शब्द से प्रज्ञान को लेकर के बाकी को लिया जा रहा है ब्रह्म इंद्र प्रजापति और देव इन शब्दों से लेना है शरीरों को उसमें से ब्रह्म शब्द से लेना है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य प्रजापति से लेना है समष्टि स्थूल शरीर और देव शब्द से लेना है वेष्टि शरीर और फिर वेष्टि शेर, वेष्टि शरीर अभिमानी चैतन्य और वेष्टि और देव शब्द को उपलक्षण मानना बाकी सब शरीर अभिमानी चैतन्य का यानी यहाँ पर ब्रह्मादि शब्द इन चार वाक्यों में आए हुए चार जो शब्द है ब्रह्म इंद्र और प्रजापति देव यह तत्त शरीर अभिमानी चैतन्य के परामर्शक है और शब्द हो जाएगा प्रज्ञान पदार्थ का परामर्शक तो ये जो प्रज्ञान पदार्थ बताया गया है वह और अपर ब्रह्म शब्दित समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य ये अलग अलग नहीं है दो अपितु समि शरीर रूप उपाधि से विविध जो चैतन्य है वह और प्रज्ञान एक है इसलिए एकात्म एक एकात्म रूपता सिद्ध हो जाएगी ना एक आत्मा सिद्ध होगा अनेक अनेक आत्म, आत्मत्व तो का निराकरण होगा चेतन्य अनेक नहीं है एक है इसी दृष्टि से यहां पर अपरम ये ब्रह्म शब्द का विशेषण दिया आगे कहते हैं भाष्य में जो था सर्व शरीर इसमें सर्व शरीर शब्द से लेना समष्टि स्थूल शरीर तो ये लिखते हैं टीकाकार की सर्व शरीर इति अने सम स्थूल शरीरम उच्चते तो सर्व शरीर सर्व शरीर इस विशेषण में जो पूर्व पद है सर्व शरीर यह सर्व शरीर समष्टि स्थूल शरीर को बताता है तो समी स्थूल शरीर में अनुप्रविष्ट है हिरण्यगर्भ और उसी को सर्व शरीरस्थ इस नाम से भी कहा जाएगा अपर ब्रह्म नाम से भी कहा जाएगा प्राण इस नाम से भी कहा जाएगा प्रज्ञात्मा नाम से भी कहा जाएगा ये कह रहे हैं कि प्रज्ञात्मा और अंतकरण उपाधि अनुप्रविष्ट तो अंतकरण उपाधिशु में बहुवचन है ना सप्तमी का बहुवचन इस बहुवचन के सामर्थ्य से समष्टि अंतकरण का ग्रहण करना है इसे टीकाकार लिखते है कि अंतकरण उपाधिशु इतिना समि लिंग शरीरम उक्तम तो अंतकरण उपाधि सू में बहुवचन शब्द का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार समि लिंग शरीर को अंतकरण उपाधि शब्द से बता रहे हैं अंतकरण उपाधि शब्द से समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना अब इस एक वाक्य में प्राण प्रज्ञात्मा ये शब्द दो बार आए हैं भाष्य में एक तो प्रथम पंक्ति में है सर्व शरीरस्थ के बाद में प्राण प्रज्ञात्मा ये अंतकरण उपाधि के पहले प्राण प्रज्ञात्मा ये दो शब्द है ना और ये वाक्य जहां समाप्त तो हो रहा है द्वितीय पंक्ति में वहां पर भी प्राण प्रज्ञात्मा ये शब्द आए हैं तो एक ही वाक्य में इन प्राण प्रज्ञात्मा दो शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ ये दोनों प्राण प्रज्ञात्मा प्राण प्रज्ञात्मा शब्द किसको बता रहे हैं तो इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि जो पूर्व प्रथम पंक्ति में प्राण प्रज्ञात्मा ये दो शब्द है ये बता रहे हैं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को प्राण शब्द बताएगा क्रिया शक्ति को प्रज्ञात्मा शब्द बताएगा प्रज्ञात्मा का अर्थ है बुद्धि और वो है ज्ञान शक्ति ये लिखते हैं टीका में टीकाकार की आद्याभ्याम प्राण प्रज्ञात्मा शब्दाभ्याम क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति मत्वम उक्तम तो जो प्रथम आद्य यानी प्रथम अर्द्युवचन होने से दो शब्दों को लेना है वो दो शब्द हैं प्राण और प्रज्ञात्मा तो प्राण प्रज्ञात्मा शब्दाभ्याम तो प्रथम प्राण शब्द एवं प्रज्ञात्मा शब्द से क्रमत क्रियाशक्ति एवं ज्ञान शक्ति को बताया गया है किसमें अपर ब्रह्म में प्राण शब्द अपर ब्रह्म को क्रिया शक्तिमान बता रहा है और प्रज्ञात्मा शब्द अपर ब्रह्म को ज्ञान शक्तिमान बता रहा है और जो द्वितीय प्राण और प्रज्ञात्मा शब्द है इनसे किसको बताया जा रहा है तो कहते हैं द्वितीय द्वितीयाभ्या तू तत्र, तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट इति उच्यते अपन रुपतम तो ये कहते हैं अभ्याम ये प्राण प्रज्ञात्मा शब्दाभ्याम इसकी अनुवृत्ति इस वाक्य में भी ले आना पूर्व वाक्य से तो द्वितीय प्राण तथा प्रज्ञात्मा शब्दों से बताया जा रहा है तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट तो तत्र तत्र शब्द से लेना अलग अलग उपनिषद वाक्यों को तो अलग अलग श्रुति वाक्यों में तथा निर्दिष्ट यानी ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति के रूप में बताया गया जो हिरण्य गर्भ है उसे ग्रहण करना द्वितीय प्राण शब्द तथा प्रज्ञात्मा शब्द से इसलिए कहते हैं इति निर्दिष्ट इति उच्चते ये अपनुक्त्यम इसलिए क्या होगा पुनरुक्ति दोष नहीं होगा अब ये इंद्रो ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में यहां तक कि प्रथम वाक्य की भाष्य के तो व्याख्या हो गई स ये प्रज्ञान रूप आत्मा से लेकर के प्राण प्रज्ञात्मा यहां तक की यहां तक के भाष्य वाक्य की व्याख्या टीकाकार ने कर दी दूसरा वाक्य आ रहा है येष इंद्र इसका व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य में इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार ननु उक्त प्रज्ञानात्मा मापर ब्रह्म किं प्रमाणक प्रवेशवाक्यम प्रमाण यक्यच तोनु अने कंका क्या शंका है कि उक्त आ, उक्त प्रज्ञान प्रज्ञात्मा एवं अपरम ब्रह्म उक्त प्रज्ञात्मा है शोधित तोमर्थ और उस शोधित तोमर्थ को ही प्रज्ञात्मा क्या नाम आपका अपर ब्रह्म रूप भी कहा जाएगा ये आपने ये ब्रह्म इस पद की वाक्य की व्याख्या करते समय बताया तो इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण भी तो चाहिए कोई न कोई शोधित तुम तो अर्थ अपर ब्रह्म रूप है अपर ब्रह्म और शोधित तो तोमर्थ अलग अलग नहीं है चैतन्य एक है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कौन है ये हुई आशंका इसका उत्तर दिया जा रहा है कि प्रवेश प्रवेशवाक्यम प्रमाणम इति वक्तुम एश इंद्र वाक्यम इति व्याचे तो प्रवेश वाक्य है मूर्धा का विदारण पूर्वक प्रवेश का प्रतिपादन करने वाला वाक्य ये छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा पहले जो बताया गया है कि प्रवेश वाक्यम ग्राह्यम का अर्थ करते हुए कहते हैं कि मूर्ध विदारण पूर्वक प्रवेश प्रतिपादकम वाक्यम ये प्रतिपादकम ये विशेषण बनेगा वाक्य का मूर्धा के विदारण पूर्वक प्रवेश को बताने वाला वाक्य इस अर्थ में प्रमाण होगा प्रज्ञान पदार्थ ही अपर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म से प्रज्ञान पदार्थ का भेद नहीं है इस अर्थ का ज्ञापक प्रवेश वाक्य होगा ये बताने के लिए ही येश इंद्र यह ये वाक्य आ रहा है इसे देखिए भाष्य में कि येषेव इन्द्रो गुणात तो इसमें येष एव इन्द्रो में एश शब्द से लिया जा रहा है हिरण्यगर्भ को इन्हें हिरण्यगर्भ में प्रज्ञान से अभेद दिखाने के लिए प्रवेश वाक्य प्रमाण है कहते हैं ना तो और ये बताएगा कौन ये इंद्र यह पद यह वाक्य इस वाक्य में इस सर्वनाम से लेना है हिरण्यगर्भ को अरे हिरण्य गर्भ ही इंद्र है यहां इंद्र शब्द का अर्थ करना परमेश्वर तो हिरण्य ही परमेश्वर है तो हिरन, इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर कैसे हुआ तो कहते गुणात तो गुणात शब्द का अर्थ है परमेश्वर परमेश्वर में रहने वाला जो सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान रूप गुण है उस गुण को गुण शब्द से लेना सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवत्व यह परमेश्वर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है और यह प्रवृत्ति निमित्त रहता है हिरण्य गर्भ में भी अपर ब्रह्म में भी तो जिसमें परमेश्वर शब्द का प्रवृति निमित्त रहेगा उसे परमेश्वर कहा जाएगा ना? तो परमेश्वर का मुख्य गुण है सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवत्व और यह परमेश्वर का गुण सर्व अप्रोक्ष ज्ञान वत्व रूप हिरण्यगर्भ में भी दिखता है इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा इंद्र यानि परमेश्वर ये यानी हिरण्य गर्भ रन परमेश्वर है हिरण्यगर्भ ही परमेश्वर है का अर्थ नहीं कह हिरण्य में परमेश्वर रूपता कैसे आएगी वो तो माय, माया विशिष्ट चैतन्य को परमेश्वर कहा जाता है तो कहते इसलिए हिरण्यगर्भ को भी परमेश्वर कहा जाएगा वो हिरण्यगर्भ गौण परमेश्वर शब्द का अर्थ है मुख्य अर्थ तो माया विशिष्ट चैतन्य है और समि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट चैतन्य भी परमेश्वर शब्द का गौण अर्थ है गुण निमित्तक अर्थ है जैसे सिंह शब्द का मानवक के लिए प्रयोग होता है सिंह मानव वो सिंहगत सिंह शब्द का जो मुख्य अर्थ है तदगत गुण मानवक में देख करके सौर्यादि गुण उसे सिंह कहा जाता है तो सिंह है ऐसे ये शब्द से ग्राह्य हिरण्य गर्भ को इंद्र यानी परमेश्वर कहा जा रहा है क्यों सर्व विषय अप्रोक्ष ज्ञानवान होने से ये एश इंद्रो यश एवं इंद्रो गुणात इतने का अर्थ निकलेगा एश एव इंद्र ये प्रतिज्ञा वाक्य है और इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक हेतु बताने वाला निश्चय हेतु बताने वाला गुणात गुणात् पद है थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि इदम् आदर्शम इति श्रुतियुक्त गुण योगात इत्यर्थ तो इदम् आदर्शम ये श्रुति वचनाता है परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रयोग जिस श्रुति ने किया है उस श्रुति ने इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति भी स्वयं बताई है और इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाला यह वाक्य है कि इदम् आदर्शम इदम् यानी यह विषय को लेना सभी पदार्थों को लेना और आदर्शम शब्द का अर्थ है अप्रोक्ष रूपेण न ज्ञातवान का अर्थ निकलेगा सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवान ये इदम् आदर्शम का अर्थ निकलता है सब पदार्थों को जिसने अप्रोक्ष रूप से जाना वह इंद्र है ऐसी इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है और उस श्रुति ने इंद्र पदार्थ पदार्थभूत परमेश्वर में जो गुण बताया है वो कौन गुण है तो सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा का ईश्वर वृत्ति सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान वत्वरूप गुण से हिरण्य गर्भे संबंधा तो ये जो सर्व विषयक विषय अपन वत्वरूप गुण है परमेश्वर में वह हिरण्य गर्भ में रहता है हिरण्य गर्भ में उसका संबंध होने से हिरण्य गर्भ को कहा जाएगा इंद्र इस शब्द से हिरण्यगर्भ को लेंगे और वह ये सर्व विषय का अप्रोक्ष ज्ञान वत्व रूप गुण को लेकर के परमेश्वर होगा ये यहां पर कहा गया इंद्र शब्द की के दो अर्थ यहां पर बताएंगे भास्कर भगवान एक तो परमेश्वर अर्थ निकला और इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है इसे दिखाने के लिए गुणात ये पंचमयंत हेतु बताया और एक रूढ़ अर्थ बताया जा रहा है आपका देवराज देवराज इंद्र ये तो रूढ़ अर्थ है और परमेश्वर ये यौगिक अर्थ है तो इस रूढ़ अर्थ को बताने वाला जो देवराज पद है इसकी अलग से अवतरण टीका है उससे पहले थोड़ी एक शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है आपके वहां से नतु से लेकर के प्रकरण विरोधाति इत्यादि ये सब चर्चा आएगी कहाँ तक ये गुण योगा भावे उपपत्तेश्च यहां तक उसके बाद फिर ये देवराज हो, देवराजो वा इसके अवतरण टीका आएगी इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और ये भाष्कर भगवान ने भी इंद्र शब्द का दूसरा अर्थ प्रसिद्ध अर्थ इसलिए लिया कि टीकाकार कहेंगे कि ये पहला जो व्याख्यान हो रहा है येष इंद्र ये थोड़ा क्लिष्ट व्याख्यान है इस क्लिष्ट व्याख्यान को छोड़कर के सीधा साधा व्याख्यान इंद्र शब्द का जो पुराण आदि में प्रसिद्ध अर्थ है वही ले रहा है उससे पहले की थोड़ी चर्चा है वो हम लोग कल करते हैं